ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में मुलाकात करते हैं शहनाई के सुरों के जादूगर बिसमिल्ला खां से 16 अगस्त उन्नीस आजादी की सुबह जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया इसके एक दिन पहले उन्हें ख्याल आया कि इस पावन मौके पर बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन होना चाहिए आनंद फानन में समारोह का इंतजाम देख रहे संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयब जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। कि वे खान साहब को आमंत्रित करें, खान साहब और उनके साथियों को तुरंत दिल्ली लाया गया और दिल्ली में 16 अगस्त की सुबह बिस खां की शहनाई की धुन से ही हुई संगीत ईश्वर का वरदान है संगीत के सुर जाति धर्म भाषा देश की सीमाओं से परे होते हैं शहनाई के सुरों से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शास्त्रीय परंपरा की एक अलग ही विशिष्टता के साथ शहनाई में नई संभावनाओं की खोज की उनकी शहनाई के सुरों में गजल की मिठास, ठहराव और सरलता रही है गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक, प्रतीक बिस्मिल्ला खान बेहद सीधे नेक दिल इंसान थे घमंड तो उन्हें छू तक नहीं गया था संगीत की साधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले बिस्मिल्ला खान को संगीत विरासत में ही मिला शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में हुआ इनके पिता पैगंबर बख्श स्वयं एक संगीतकार थे और मामू शहनाई वादा खिलौनों ऐसी खेलने की छोटी सी उम्र में पाँच वर्ष में ही बिस्मिल्ला खान ने शहनाई पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेरना शुरू कर दिया पाँच साल की उम्र में ही अपने मामू के साथ इलाहाबाद में अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले बिस्मिल्ला खान ने अपने संगीत का सफर बनारस के मंगला गौरी मंदिर में अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ शहनाई बजाने से शुरू किया मंदिर के पुजारी को बच्चों की शहनाई की धुन बेहद अच्छी लगती उसने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा तुम दोनों रोज आरती के समय सुबह शाम शहनाई बजा दिया करो बदले में आठ आना रोश मिलेंगे और साथ में प्रसाद भी मिलेगा बस फिर क्या था? बिस्मिल्लाह खान अपने भाई के साथ अब आरती के समय शहनाई बजाने लगे आठ आने मिलते उनसे चार पूरी और एक दोना सब्जी खरीद कर खाते और दोस्तों को भी खिलाते मंदिर से प्रसाद में पेड़ा भी मिलता अब तो रोज का ये क्रम बन गया दोनों भाइयों की जुगलबंदी पूरे बनारस में मशहूर हो गई। बचपन से ही बिस्मिल्ला खां को फिल्में देखने का भी बेहद शौक था टिकट में छह पैसे का प्रबंध करने के लिए वो दो पैसे अपने मामू से, दो दो पैसे नाना और मौसी से बटोरते कई बार लंबी कतार में लगकर टिकट खरीदकर उसे दोगुनी कीमत में बेचकर अगली फिल्म के लिए पैसे जमा करते बचपन से शुरू हुआ संगीत का सफर जीवन के आखिरी पड़ाव तक कायम रहा संगीत को अल्लाह की देन मानने वाले बिस्मिल्लाह खान ने कभी भी पैसों के लिए संगीत को नहीं बेचा पूरा जीवन सादगी से बिताया अरहर की दाल चावल के साथ धनिया की चटनी पसंद करने वाले इस शहनाई के जादूगर की मनपसंद सवारी भी तांगा रिक्शा ही रही, रही। सन उन्नीस में अपने प्रिय भाई शमशुद्दीन की मौत से बिस्मिल्लाह खान को गहरा आघात पहुंचा। छनक झनक पायल बाजे, गोंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों में अपनी शहनाई के सुरों का जादू बिखेरने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सन 1961 में पद्मश्री सन उन्नीस में पद्म 1980 में पद्मविभूषण और सन 2001 में भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया शहनाई से अपने सुरों की बरसात करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नब्बे वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर गए लेकिन आज भी उनके शहनाई के सुरों में हमारे बीच उनकी उपस्थिति का एहसास किया जा सकता है लाल किले की प्राचीर गवाह है आजादी के दिन उनकी शहनाई के सुरों की अभी आप सुन रहे थे शहनाई के सुरों के जादूगर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ जानकारी वाचक स्वर भारती परिमल